पातंजल योग प्रदीप साधनपाद साधनपाद का उपसंहार पूर्वोक्त प्रकार से पूर्वपाद में कहे हुए योग के अंगभूत क्लेशों को सूक्ष्म बनाने वाले क्रिया योग को कहकर और क्लेश के नाम स्वरूप कारण फल को कहकर कर्मों के भी भेद कारण स्वरूप और फल को कहकर विपाक के कारण और स्वरूप को कहा फिर क्लेशों के त्याग होने से क्लेशों को बिना जाने त्याग न कर सकने से क्लेश ज्ञान को शास्त्राधीन होने से शास्त्र को हे हे हेतु हान हान उपाय के बोधन द्वारा चतुर्व्यूह को अपने अपने कारण सहित कहकर मुक्ति के साधन विवेक ज्ञान के कारण जो अंतरंग बहिरंग भाव से स्थित यम ने है उनके फल सहित स्वरूप को कहकर आसन से लेकर प्रत्याहार तक जो परस्पर उपकार्यों उपकारक भाव से स्थित है उसका नाम लेकर प्रत्येक का लक्षण और कारण पूर्वक फल कहा है इस उपसंहार में व्याख्याता के अपने विशेष वक्तव्य विशेष विचार टिप्पणी इत्यादि अर्थात प्रथम सूत्र में तप का वास्तविक स्वरूप युक्ताहार युक्त विहार युक्त स्वप्न युक्त बोध उपवास आदि के नियम गायत्री मंत्र की विशेष व्याख्या विदेह तथा प्रकृतलयों के संबंध में संकीर्ण और अयुक्त विचारों का युक्तियों व्यास भा, व्यासभाष्य और भोज वृत्ति द्वारा निराकरण अविद्या के उत्पत्ति स्थान का निर्देश सत्वचित्तों में लेस मात्र तप प्रधान कर्माशय नियत विपाक अनियत विपाक अनियत विपाक की तीन गतियां आवागमन के संबंध में विकासवादियों की शंकाओं का समाधान आवागमन द्वारा ईश्वर की दया तथा न्याय सर्वशक्तिमत्ता कल्याणकारिता और आवागमन का मनुष्य के विकास के लिए अनिवार्य होना व्यासभाष्य तथा योग वार्तिक का भाष्यार्थ व्यासभाष्य योग वार्तिका तथा भोज वृत्ति का भाष्यार्थ यमों का योगियों के अभिमत स्वरूप यमों का सार्वभौम स्वरूप तथा संसार में फैली हुई अशांति को मिटाने का एकमात्र उपाय केवल उनका यथार्थ रूप से पालन महाभारत कर्ण पर्व अध्याय एक उनहत्तर के श्लोक जिसमें श्री कृष्ण जी महाराज ने राष्ट्र की सारी परिस्थितियों को दृष्टिकोण में रखते हुए सत्य का स्वरूप बतलाया है नियमों का विस्तार पूर्वक वर्णन हठ योग की छहों क्रियाओं द्वारा शरीर शोधन औषधियों प्राकृतिक नियमों सम्मोहन शक्ति संकल्प शक्ति द्वारा निरोगता पाश्चात्य देश की आधुनिक विद्याएँ इप्नोटिज्म मैथमेरिज्म क्लियरवायंस टेलीपैथी स्पिरिचुअलिज्म का निधिपूर्वक वर्णन ध्यान पर बैठने के सब प्रकार के आसन योग शासन के नियम सब प्रकार की मुख्य मुख्य मुद्राएं, बंध और आसन उनके फल सहित आठ प्रकार के प्राणायाम उनके अवान्तर भेज सहित चौथे प्राणायाम की पांच विधियां इत्यादि भी कर लेना चाहिए इस प्रकार यह योग यम यमनियमों के बीज भाव को प्राप्त हुआ आसन प्राणायाम आदि से अंकुरित हुआ और प्रत्याहार से पुष्प वाला होकर धारणा ध्यान और समाधि से फलित होगा इस प्रकार पातंजल योग प्रदीप में साधन पाद वाले दूस दूसरे पाद की व्याख्या समाप्त हुई यदि पातंजल योग प्रदीपे साधन पाद द्वितीय